आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आपका सवाल एडवोकेट बीके सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट सिन्हा साहब हमारे साथ काफी एपिसोड कर रहे हैं दो तीन एपिसोड हमने कर दिया है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझ में भी आया होगा और आइए आज फिर से हम लोग उनके साथ हैं और उनसे बातें करेंगे सिन्हा साहब का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू नमस्कार आप सुन रेड नाइन्टी पॉइंट आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं लेकिन ठीक से नहीं समझ में आ रहा है और लिखा है मेरा नाम शंकर लाल आ, मेरे लोक अदालत में केस चल रहा है 2013 से केस छः महीने भर महीने भर में हज हज़ार कामियाना बोलता अभी जवाब नहीं दिया है ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं आप सुना है रेडी मोट 90.4 एफएम आप सभी फ़ोन से भी बात कर सकते हैं आप मैसेज भी कर सकते हैं लेकिन मैसेज थोड़ा स्पष्ट लिख भेजें तो अच्छा है और एडवोकेट सिन्हा हमारे साथ हैं वी के सिन्हा जिनसे हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो शंकरलाल जी है वो फ़ोन करें और बताएं कि क्या समस्या है क्योंकि आपने मैसेज भेजा है लेकिन वो ठीक से नहीं समझ में पा रहा हूँ आ, समझ नहीं आ रहा है कि दस हजार का क्या है और किस तरह का केस आपका चल रहा है 2013 में तो आप फ़ोन करके बताइए डायरेक्ट हम सिन्हा साहब से आपकी बात कराते हैं आप सुने हैं रेडोमोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर सिन्हा साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि अब नमस्कार रमेश भाई नमस्कार नमस्कार बोलिए जी जी आप फोन कराने वाले थे अपने दोस्त से जी जी तो वो तो अभी आज तो वो घर पर नहीं आए वो तो बहुत दूर है अच्छा अच्छा तो फोन करने बोलो उनको फोन से बात हो जाएगी उनकी हाँ मैं उनका अभी बोलता ठीक है और एक बात और मैं पूछनी है मेरे को जी पूछिए कई किसानों के वो जुम्मन मॉजि तो भरे पांच पांच साल हो गए उनके कुआ पे लाइट नहीं आ रही है और जो ऑफिस में जाते है तो बो, बो, बो, बोलते है जब भी नंबर आएगा जब आएगा उसका कोई सीमा तो होगी नो किसान खेती भी नहीं कर पा रहे है तो पड़ रहा है। कहां का मैटर है ये आपका आ, इसके बारे में थोड़ा बताना नहीं नहीं ये मैटर कहाँ का है राजस्थान का ही अपना हाँ राजस्थान हमारी अब, आ, आ, हम जा रहे तो इस एरिया की बात है कौन सा एरिया ये पिंडवाड़ा तहसील पिंडवाड़ा तरह हाँ, एप्लीकेशन कहाँ दिया आपने एप्लीकेशन तो नहीं किया लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी आएगा अभी जब आएगा तो तब मिलेगा करके बोल हाँ, रहे हैं तो एप्लीकेशन दिया होगा तभी तो इनको ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है जी मैं चाहूँगा क्या फ़ोन करके बात करें आगे बढ़ते हैं और जैसे कि ये जो समस्या है इसमें थोड़ा सा ठीक से आपको बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी एक और हमारे साथ दोस्त जुड़ना चाहते हैं हलो हेलो जी जी नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम बाबूलाल है जोर से बोल रहा हूं। जी बाबूलाल जी स्वागत है क्या क्या समस्या है बताइए दो हजार तेरह में मेरा केस हुआ था हाँ। और अभी 15 नौ 2016 को मतलब उसका मैं फाइनल हो गया है राजनामा हो गया है अच्छा और उसके बाद भी मेरे ऊपर और नोटिस आया है सर क्या नोटिस आया? उसमें जो था उसका और मेरा वापस तीन आदमी जो केसेस उसका नोटिस आ गया तो उसमें फिर क्या नोटिस में क्या लिखा है नोटिस में तो ऊपर लिखा है कोई मतलब अपील कोई लिखा है दूसरी कोई जो ये खाली छोड़ा है उसमें है जो राशि लिखी उसमें हाँ मैं समझ गया आपकी आपकी बात को मैं समझ गया क्या होता है ना कि आपने आपके ऊपर केस फाइल किया और आपको बरी कर दिया उस केस में बराबर और बरी नहीं करने नहीं के, नहीं। के बाद अपोजिट पार्टी डिससेटिस हो गया फिर से अपील फाइल कर दिया है तो अपील की कॉपी आपके आई आए आए होगी तो अपील नहीं को, नहीं। को अपील को फिर से आपको ट्रायल को फेस करना होगा वहाँ अपना रिप्लाई फाइल करना होगा उसने क्या कहा है और उसका रिप्लाई आप क्या देना चाहते हैं वो रिप्लाई फाइल करेंगे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर जजमेंट आपके फेवर में हो जाएगा सर मैंने तीन बार कोर्ट में मैंने जो भी मेरे पास लगे था वो कर दिया है लेकिन वो क्या पता वकील ने अंदर दिया या नहीं दिया वो मुझे मालूम नहीं है वो तो खाली वो तो, है तो क्या है, है ना ऑर्डर सीट ऑर्डर शीट की कॉपी आपको लेनी होगी ऑर्डर सीट की कॉपी में तो पता चलेगा की आपके ऊपर जो फाइन हुआ था वो जमा हुआ है कि नहीं तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए उससे आपको पता चल जायेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा जी।, जी सर वो मेरे को रजिस्टर नहीं मिलेगा हाँ, तो रसीद का डिमांड कीजिए जो पैसा आपने दिया है उसका रसीद आपको मिलना चाहिए जब तक, जब तक रसीद नहीं मिलेगा तब तक, तक कैसे आप पता चलेगा कि पैसा जमा हुआ है? लेकिन सर वही तो वो अंदर हमारे पर जुर्माना लगाया था मैंने उनके सामने उनको दे दिया था हाँ तो अपने वकील साहब को कहिए कही रसीद जो हमने पैसा दिया उसका रसीद हमको दिया जाए वो वकील साहब दे देंगे उनको रिक्वेस्ट कीजिए तो हाँ तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए रे दीजिए रसीदायक खत्म हो रसीद जाए बाबूलामस्कार की आप सिना साहब का मोबाइल नंबर जरूर लिख ले और जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए तो कहीं आप अटके हुए हैं फसे हुए हैं जैसे बाबूलाल जी को फिर से नोटिस आ गया है और कुछ परेशानी सी है तो ऐसे परेशानी में कुछ चीजें जो है नहीं मिलती है तो फिर से क्या करना है इसके लिए आप फोन करके पूछ सकते हैं आप से हेलो हाँ जी नमस्कार नमस्ते मैं ट्रिवरली से बोल रहा हूँ जी जी नाम बताइए जितेंद्र दि, सिंह देवड़ा बोल रहा हूँ जी देवड़ा मैं एक भूमि भूमि अधिकरण के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी जी दो में हमारी जमीन रेलवे में गयी है उसमें हमको मुआवजा उन्होंने जमीन का दिया है न? उसमें मेरा एक बगीचा था वो प्रभावित हुआ था तो उसमें उन्होंने हमको रेलवे एक्ट में लिखा हुआ है कि इनको साठ परसेंट सोलिटेशन दिया जाए लेकिन उन्होंने हमको दिया नहीं तो, तो उसके, ज्या, उसके, लिए, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में रेलवे को पार्टी बनानी चाहिए और वहाँ आपको जो कम्पन्सेशन नहीं मिला उसका डिमांड करना चाहिए जब आप उनको पार्टी बना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप डिमांड करेंगे तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी और कोर्ट के ऑर्डर का, का पालन करना पड़ेगा रेलवे विभाग को और आपका जो मुआवजा है आपका मुआवजा आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर आप एक बार फिर से नंबर नोट कीजिए आप नंबर नोट कर सकते हैं एडवोकेट बीके सिन्हा जी का नाइन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन जीरो फोर फाइव इस नंबर पे आप जब भी चाहें कॉल करें और फिर उनसे राय सलाह करें जैसे कि आपने सवाल किया है और हो सकता है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ वो चीज़ें नहीं मिल रही हो या नहीं कोई बता रहा है आपको तो फिर से आप फ़ोन करके राय सलाह करके कैसे उन चीज़ों को कैसे वो डॉक्यूमेंट आपको मिले कैसे रसीद आपको मिले ये सारी चीज़ों के लिए आप कंटिन्यू पूछते रहें क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी जटिल होती हैं समस्याएँ है बिल्कुल हम जैसे सोचते हैं और वैसे ही हो जाए ऐसा भी नहीं होता है तो इसी आपको जो है किसी अच्छे कल हमने बात किया था कि तीन लोगों का चैन आपके जीवन में होना चाहिए एक अच्छे वकील का एक अच्छे डॉक्टर का एक अच्छे गुरु का तब हमारा जीवन जो है सुखद हो सकता है क्योंकि अगर इन लोगों में हमने चयन करना ज़रा मुश्किल कर दिया या गलत चयन कर लिया हमने किसी गलत डॉक्टर के पास गए तो फिर हमारा पैसा का नुकसान होगा समय का नुकसान होगा शरीर का भी नुकसान होगा और वैसे ही अगर गलत वकील के चक्कर में हम आ गए तो और तो पैसा जाता रहेगा और केस चलता रहेगा तो इसीलिए सही वकील और सही डॉक्टर का चयन बहुत ज़रूरी है आप अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही किसी अच्छे वकील को पास जाइए और उनसे राय सलाह करके आगे अपने केस को फाइल कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं और जिनको भी अब बात नहीं कर पा रहे हैं तो शर्मा रहे हैं या कुछ दिक्कत हो रही है घबरा रहे हैं तो उनके लिए हमने नंबर आपको बता दिया एडवोकेट बीके के का आप कभी भी चाहे उन्हें फ़ोन कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं तो वो आपके लिए आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं फ्री लीगल एडवाइस देने के लिए जी, जी जी आपका स्लोगन बहुत अच्छा लगा मुझे सुख दो और सुख लो <laughs> जब तक आप दूसरों को सुख नहीं देंगे तो सुख की अनुभूति कैसे आप कर सकते जी जी जी जी जैसे नेचर हमें सुबह से शाम तक कुछ न कुछ दे रही है जी पानी के रूप में प्रकाश के रूप में सूरज के रूप में वृक्ष के रूप में सब चीज हम लेने का प्रयास कर रहे हैं अभी तक हमने देने का कुछ प्रयास नहीं किया जी. तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से नेचर जो है सभी को कुछ ना कुछ देती रहती हैं वैसे हमें भी देने की भावना या देने का संस्कार हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे तो समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे साथ एडवोकेट सिन्हा जी उपस्थित हैं और उनसे हम बात करेंगे आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार का लीगल किसी भी समस्या से आप जुड़े हुए हैं और आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है तो ज़रूर आप फ़ोन कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं फोन भी कर सकते हैं एडवोकेट बीके सिन्हा हमारे साथ हैं आप सुनाए है, रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट फोर एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप आप का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ एडवोकेट बी के सिन्हा जी उपस्थित हैं और उनसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे फोन करके या फिर मैसेज भी कर सकते हैं सिन्हा साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा और जैसे की हम लोग काफी मार्केटिंग करते हैं कुछ सामान खरीदते हैं तो उस पर खरीदारी में जो है गारंटी के अधीन और वारंटी के अधिन खरीदार को क्या अधिकार मिलते हैं कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो जो? आप देखते होंगे उस पर लिखा रहता है पैकेट के ऊपर जी, जी जी जी जी ग्यारह में बारह महीने की वारंटी है नहीं, नहीं। अभी गारंटी वर्ड तो यूज़ करते ही नहीं अभी बहुत मना खत्म ही हो गया वारंटी ये उस ज़्यादा करते हैं वारंटी का मतलब हो गया कि अगर बारह महीने का अगर वारंटी है तो बारह महीने में अगर कोई सामान खराब हो जाता है नहीं, नहीं। तो वो या तो रिपेयर करके दे देंगे या तो रिप्लेस करके देंगे अगर रिपेयर और रिप्लेस दोनों नहीं कर रहे हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर का रास्ता अख्तियार करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर का फोरम का, का, फोरम का हुँ, अच्छा अच्छा उसमें क्या करना होता है वहाँ अपनी समस्या को ले जाकर के एक एप्लीकेशन बना करके देंगे अब क्या आप जो सामान ख़रीदा उसका रिसीट की कॉपी रिसीट की कॉपी दे देंगे और एक एप्लीकेशन देंगे कि हमने स्वर्ण सौ डेट को स्वर्ण सौ सामान परचेज़ किया था लेकिन ये बारह महीने की वारंटी थी लेकिन बारह महीने के पहले ही ये ख़राब हो चुका है तो हमें मेंटल टॉर्चर हुआ मेंटल एगोनी हुई मानसिक तकलीफ हुई इसके लिए वो कंपनसेशन भी देंगे और कंपनी को डायरेक्ट कर देंगे कि आप इनकी इनका जो गृहानसिज है उसको पूरा कीजिए और उसके ऊपर कॉस्ट भी कोर्ट फाइन कर देती है फाइन भी उसके ऊपर करती अच्छा, है अच्छा सामान भी रिप्लेस हो जाता है और फाइन भी इनको। दोनों चीज़ दोनों चीज़ें आपको मिलेगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग जो घर या प्लॉट खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर एग्रीमेंट होता है ये दोनों में क्या अंतर है कॉन्ट्रैक्ट में और फिर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट जैसे अभी बिल्डिंग हमको बनाना है जी जी, जी। तो हम किसी डेवलपर को अपॉइंट करते हैं तो उसमें हम लैंड ओनर और बिल्डर के बीच में कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट बना जी जी और जब बिल्डर बना देते हैं बिल्डिंग और बिल्डर जब बेचने लगते हैं तब वो जो बेचते हैं जब बेचने का जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको एग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं या अच्छा। कन्वेंस डीड बोलते हैं अच्छा ये दोनों में डिफरेंस है अच्छा। एग्रीमेंट फॉर सेल में बेचा जाता है किसी सामान को अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हम किसी आ, कोई फिल्म का निर्माण कर रहे हैं उसमें एक्टर किसी एक्टर को हमने अपॉइंट किया अच्छा। तो उनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये हम आपका प्रोफेशनल फी देंगे और ये इतने दिनों तक इस तरह का रोल आपको इसमें निभाना होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में हुआ कि हमारा ये फ्लैट है ये हम आपको सेल कर रहे हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हैं सेल के माध्यम से हम अपना पूरा राइट्स सामने वाले को दे देते हैं तो ये डिफ्रेंसेज है कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में अग्रीमेंट में हमेशा कुछ चीज़ें बेची जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट में किसी को अपॉइंट करते हैं कुछ पीरियड के लिए लंबा समय के लिए कम समय के लिए कम समय के लिए लंबे समय के लिए वजह से अब बिल्डिंग बनता है तो दो साल तो कम से कम लगता है चौबीस महीना महीना लिमिट होता है और उसमें टर्म्स कंडीशन होते हैं कि ये टर्म्स कंडीशन आपको दिया जाता है इस टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कॉस्ट भी कहीं कहीं किसी किसी कॉन्ट्रेक्ट में मैंसन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों को काम करना होता है जी जी अच्छा जब एग्रीमेंट बनता है तो उसमें किन बातों का एक कस्टमर के नाते हम अगर कुछ ख़रीदते हैं तो एग्रीमेंट बनाते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है या कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए एग्रीमेंट बनाते वक्त या कि कोई भी फ़्लैट खरीदते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम फ्लैट खरीद रहे हैं उसका वो ओनर है या नहीं ओनर है इसका क्या पुरावा है जैसे उसके नाम से सात बारह या कन्विस्ड डीड प्रीवियस कन्विंसडिड उन्होंने किससे खरीदा या इलेक्ट्रिसिटी किसके नाम से मेंटेनेंस किसके नाम से आ रहा है तो इन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए और उसके बाद कोई भी प्लॉट या फ्लैट का परचेज करना चाहिए और उसमें टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट लेना चाहिए किसी एडवोकेट से तो वो टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट मैंशन करेंगे कि इस पर कोई लोन नहीं है ये फ्लैट खरीदने योग्य है इस पर किसी प्रकार का कोई सोसाइटी का ड्यूज़ नहीं है या इन्होंने इसके प्रीवियस में पहले किसी को सेल नहीं किया है हुँ, हुँ, हुँ. ये सब बातें खुद ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग कोई फ्लैट या प्लॉट का एग्रीमेंट करते हैं या परचेज करते हैं वैसी परिस्थिति में हुँ. सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो सारी बातें आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया आप सुन रहे हैं रेडियो बन नाइन्टी एफएम एडवोकेट बीके के सिन्हा हमारे साथ हैं आप किसी भी तरह का कोई भी लीगल सवाल आपके पास है कोई समस्या है तो ज़रूर फ़ोन करके मैसेज करके आप अभी पूछ सकते हैं और साढ़े बजे तक हमारे साथ रहेंगे सिन्हा साहब उनसे आप लीगली एडवाइस फ्री ले सकते हैं क्योंकि बी के सिन्हा साहब जो है ख़ास लीगल एडवाइस देते हैं सबको फ्री में और उनकी ये मनसा रहती है कि किसी ना किसी तरह से हम लोगों के काम आए सेवा करें आप सुन रहे हैं रेडोमत बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर आते रहो सरियारी बात में कहता जा जो जी मिलन की जा सतुर दर्शन यो भाई अज बबुल मारो I'm a man. बात बात पियर पियर में में कहता कहता सासन यारीसारियोर सासार त्याग दियो पियर दी लागे त्याग दियो जी नहीं मिला गया दर्शन देता जाता जाता जान यारी बात पियर में कहता जा जो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन 90.4 90.4 एफएम एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट बीके के सिन्हा जिनसे आप राय सलाह कर सकते हैं फोन करके बातें कर सकते हैं आपकी लीगल कोई भी बात हो उनसे जरूर पूछिएगा तो मैं आप सभी की तरफ से एक जनरल सवाल उनसे करना चाहूंगा अभी जैसे कि इससे पहले हमने बात किया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है वो उन्होंने बताया और अभी एक और सवाल लेने से पहले हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो हलो, हलो? जी नमस्कार नाम बताइए हाँ नाम बताइए जी जी एडवोकेट साहब से, दे से दे कुछ पूछना है आपको yes, एडवोकेट एडवोकेट सिन्हा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं कुछ पूछना है उनसे तो उसमे अगर यात्रा करते हैं हम लोग दस रुपए दिया किसी गांव में चले गए तो ऐसे आ, उनका कोई दुर्घटना बीमा होता है क्या यदि बीमा नहीं होता तो दुर्घटना में किसी की कुछ हानि हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उसमें सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है या क्या मुआवजा मिलता है देखिए इसमें बस में बैठे बस के द्वारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है बस में बैठे हैं, है। में बैठे हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता उसमें कुछ नुकसान होता जैसे कहीं टूट गया या किसी का डेथ हो गया वैसे उस टाइप का आप क्वेश्चन का रिप्लाई जानना चाहें तो उसमें जैसे ही हम रेल में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो हम लोग इंस्योर्ड हो जाते हैं समझ गए ना तो वो अभी जैसे रेल में बैठे तो उसके लिए रेल भी कुछ चार्जेस करती है इंश्योरेंस के लिए तो आ, और बस का भी इंश्योरेंस होता है अच्छा तो जहाँ इंश्योरेंस है वहाँ दो व्यवस्था है कि एक तो एक्सीडेंट हो जाता है और एक फाइटल हो जाता है स्पॉट डेथ हो जाता है दो तरह की बात है तो दोनों तरह के मामले में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा तो अलग से है वो व्यवस्था तो आपको मिल सकता है उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है वहाँ आपको केस फाइल करना होगा अच्छा तब मिल ओके हेलो हेलो नमस्कार, नमस्कार जी नमस्कार बोलिए सुरेश जी कैसे हैं आप तो मैं सुना चाल कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल पर कॉल आते हैं ना किसी तो तो पहले से आगे से बोलते हैं, के हम से बोलते हैं। और आपका खाता नंबर सब कुछ मान लेते हैं पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे फोन का पता कैसे लगाए और दूसरी बात कि अगर ऐसा कर दिया और नंबर दे दिया हाँ तो फिर क्या क्या करना चाहिए आपका ये कहना है कि किसी मार्केटिंग कंपनी के लोग कॉल करते हैं और आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं और आप दे देते हैं यही बात है ना तो कोई भी कंपनी अगर मार्केटिंग कंपनी कॉल करता है तो वैसी परिस्थिति में आपको अलर्ट रहना चाहिए आपको नंबर देना ही नहीं चाहिए अकाउंट नंबर कोई भी मांगे अगर आप दे, दे देते हैं तो आपका नुकसान वो कर सकते हैं या आपका नुकसान हो सकता है इसलिए हम लोग को खुद ही सावधानी बरतनी होगी आप, बरत हो आप, आप मोबाइल पे फोन अगर आता है तो उसमें ट्रू कॉलर की व्यवस्था है आप उसमें कॉलर आई की व्यवस्था है जैसे ही मोबाइल पे कोई कॉल आता है तो आपके मोबाइल पे वो नंबर आ जाता है और उस नंबर की जानकारी आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को देंगे तो वो उनका एड्रेस निकाल करके और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस जो है वो जिस कंपनी का मोबाइल है या फोन है उस कंपनी से पूरा डिटेल कॉल डिटेल मंगा लेती है सी मंगा लेती है और उनका पूरा एड्रेस मंगा लेती है और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो आपको इसके लिए कंप्लेन करना होगा कंसन पुलिस स्टेशन तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा जी सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम चलिए सिन्हा साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं लीगल एडवाइस जो है आपने दिया और हमारे सभी श्रोतागणों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है आपसे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार थैंक यू चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले बार फिर कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ जी हाँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो